समान समानकालीन हो जाएगा दुखद्वंस अभी है अगर दुख अभी हो जाएगा, तो समान समानकालीन तो हो जाएगा तो ये नहीं होना उस समय दुख प्रागव अगर नहीं है तब तो भी कहा जाएगा कि आप चीज दुखद्वस तो पहले ही बहुत बार था कि उस समय में प्रागुभाव का समानकालीन था लेगा अभी अर्थात मुक्त तो तभी आत्यंतिका तभी का आ जाएगा जबकि और दुख पराग भाव आगे कहते हैं कि आत्यंतिक अगर नहीं देंगे तो लक्षण कितना होगा मोक्ष का दुख दुखद ये लक्षण हो जाएगा तो उसके लिए कहते हैं दुख ध्वस्य इदानीम सत्वे सत्वेना, दुख ध्वंस तो अभी भी है अर्थात अभी आत्मा में दुख उत्पन्न नहीं हो रहा है तो दुख ध्वंस से इदानीम सत्वन अस्मदादी नुक्तत्व आपत्ति हम भी मुक्त हो जाएंगे तो इसलिए कहते हैं वारण करने के लिए कालीम कालीनातम अर्थात स्वमानधिकरण दुख प्राग भाव असमान कालीनत्व अर्थात ये हो गया आत्यंतिकव तो एक विंशति दुख ध्वंस में आत्यंतिक लक्षण इसलिए देते हैं नहीं तो हम लोग भी मुक्त माने जाएंगे ऐसा कह रहे हैं अच्छा आगे कह रहे हैं कि आप ये जो आत्यंतिक आत्यंतिक का लक्षण फिर क्या हो गया सम्या सो स्वसमानधिकरण असमान कालीनतम सो शब्द से दुख ध्वंस तो इसमें आप एक समानाधिकरण दिए हैं स्व समानाधिकरण कहते हैं अगर स्व समानाधिकरण नहीं कहेंगे तो आपका अभी मोक्ष का लक्षण कितना होगा असमानकालीन एक विंशति दुख ध्वंस विशेष एक विंशति दुख ध्वंस उसके लिए आप इतना विशेषण देते हैं तो दुख प्रागभाव असमानकालीन दुखध्वंस एक विंशति दुखधध्वंस इतना मोक्ष का लक्षण हो जाएगा तब होने से अभी आप समान अधिकरण हटा दिए तो एक विंशति दुख ध्वंस और दुख प्रागभाव असमानकालीन इतना होना चाहिए अभी वामदेव जी इत्यादि ये सब मुक्त है उनका आत्मा में दुखधध्वंस है किंतु अभी बद्ध जीव है जीवे। बद्ध जीव में दुख प्रागभाव है तो दुख प्राग भाव का समकालीन हुआ वामदेव आत्मा में जो दुख ध्वंस है को नयायिका आत्मा नाना है इसलिए वामदेव का आत्मा ये अन्य का आत्मा ये सब आत्मा अलग अलग है वामदेव आत्मा ये मुक्त हो गए तभी वामदेव आत्मा में जो एक विंशति दुख ध्वंस है वो अभी ये चैत्र आत्मा में होने वाला दुख प्रागुभाव का समानकालीन हुआ दुण. हुआ चैत्र आत्मा में दुख प्रागुभाव है हुँ. और वामादेव आत्मा में दुख ध्वंस है तो वामादेव जो कि मुक्त आत्मा, दुण. तो उनका आत्मा में जो दुख ध्वंस है वो दुख प्रागुभाव का समानकालीन हुआ आपका लक्षण क्या है अभीभाव वो तो विशेष है एक विंशति दुख ध्वंस दुख प्राग भाव असमानकालीन एक विंशति दुख ध्वंस दुख दुख दुख इतना लक्षण हो रहा है अभी देखिए बामदेव आत्मा में एक विंशति दुख ध्वंस है और वो मुक्त है वहाँ मोक्ष का लक्षण जाना चाहिए तो आपका लक्षण हो गया दुख प्राग भाव असमान कालीन एक दुखध्वंस अभी वेव आत्मा में ये प्राग वो वो दुख प्रागभाव असमानकालीन एक विंशति दुख ध्वंस रहा क्या क्योंकि चैत्र आत्मा में अभी दुख प्रागभाव है तो चैत्र आत्मा में जो दुख प्रागभाव है उसका समान समानकालीन हुआ वामदेव आत्मा का एक विंशति दुख ध्वंस तो वामदेव आत्मा में अभी रहा दुख प्राग भाव समानकालीन एक विंशति दुख ध्वंस और मोक्ष का लक्षण क्या था समान, समान, समान, दुखो दुख दुखो समान, एक दुंस अभी यह लक्षण गया नहीं वामदेव आत्मा में, तो वाम का लक्षण गया नहीं तो क्यों नहीं गया क्योंकि आप कहते हैं कि चैत्र आत्मा में दुखपराग अभाव है तो इसका समान अकालीन हो गया तो इसको बारण करने के लिए कहना पड़ेगा सो समान आदिकरण स्व पदों से किसको ले रहे दुख ध्वंस तो ये दुख से अभी हम चैत्र आत्मा में ना बामदेव आत्मा में ले रहे हैं बामदेव आत्मा में तो स्व समानाधिकरण दुख प्राग हाव बामदेव आत्मा में जो दुख से है उसका समान अधिकरण दुख प्राग भाव ऐसा है क्या अभी बामदेव आत्मा में अभी दुख प्रागभाव है क्या नहीं है तो सो समान अधिकरण दुख अभी अर्थात ये दुख प्रागभाव आत्मा में नहीं है तो समानकालीन तो नहीं आया असमानकालीन तो, तो ये सो समान अधिकरण नहीं कहने से चैत्र आत्मा का दुख प्रागुभाव को लेकर के बामदेव जो कि मुक्त है उसमें मोक्ष का लक्षण नहीं जाएगा इसलिए तो कहते हैं सो समान अधिकरण कहना पड़े जिस अधिकरण में दुख ध्वंस का विचार हो रहा है उसी अधिकरण में उसी काल में दुख प्रागुभाव नहीं होना चाहिए अन्य आत्मा में हो जा... तो ये नया एक लोग थोड़ा इस मामले में थोड़ा कृपण है वेदांति कहेंगे ऐसा नहीं जिस आत्मा में दुखो ध्वंस अर्थात तो उसी आत्मा यहाँ भी उनका एक ही आत्मा है ना इसलिए वहां भी स्व समान अधिकरण वेदांत में भी घट जाए। समझ में हुआ स्पष्ट नहीं हुआ वेदांति कहेगा कि हमारे आत्मा में दुख प्राग भाव नहीं उसी काल में किसी के आत्मा में भी दुख प्राग भाव नहीं है किन्तु ये वेदांतिक्भविक आत्मा तो एक ही है तो नया के लोग नाना मान रहे हैं ये दो सुन उनको आ रहे हैं तो तो एक ही आत्मा में जिस आत्मा में दुख से हो जाएगा उसमें तो दुख हो है। ठीक चलिए वेदांत तो का संस्कार बना रहे नहीं तो नया का संस्कार ज्यादा हो जाएगा अच्छा आगे देखिए मुक्तियात्मक दुख ध्वंस मुक्तियात्मक दुख ध्वंस अन्य दिया दुख भाव समान कालीन अभी जो मुक्तात्मा मुक्तियात्मक दिया ना अच्छा ठीक है तो मुक्ति रूप का जो दुखध्वंस हुआ मुक्तियात्मक यहाँ मुक्तात्म नहीं मुक्तियात्मक मुक्ति अर्थात मोक्ष मोक्ष हो गया दुखध्वंस वास्तिक होना चाहिए तो का अर्थात तो मोक्ष रूप मोक्ष रूप जो दुख ध्वंस हुआ अन्य दिय प्राग भाव अन्य देव इति अन्य, अन्य, अन्य, तो अन्य, अन्य दुख प्राग भाव सामान कालीन तो चैत्र आत्मा में दुख प्राग भाव है और असमान कालीन हुआ किसके साथ कहते दुख ध्वंस का कौन सा दुख ध्वंस कहते हैं मुक्ति रूप का जो दुखध्वंस है उसमें ऐसा दुखों से कहा है कहते हैं बामदेवादिनाम ये सब मुक्तात्मा है तो मुक्तात्मा नाम बामदेवादिनाम मुक्तात्मा नाम अपी अमुक्तत्व प्रसंगात्म क्यूँकी चैत्र आत्मा का दुख प्राग भाव का समानकालीन आत्मा का दुख ध्वंस हो गया तो होने से बामदेव भी ये अमुक्त माना जाएगा इसलिए स्व सामानी प्राग प्रागभाव विशेषणम् देना पड़ेगा जिस अधिकरण में दुख ध्वंस हो उसी अधिकरण में दुख प्रागभाव नहीं होना चाहिए अन्य अधिकरण में हो कोई बात नहीं बात स्पष्ट हुआ न और विचार करेंगे तो चैत्र आत्मा में अभी दुख प्रागभाव भाव है वाम आत्मा में दुख ध्वंस है और बामादेव मुक्त है आप अभी लक्षण करें दुख प्राग भाव असमान कालीन एक दुख ध्वंस वामदेव आत्मा में जो एक विंशति दुख ध्वंस है वो दुख प्राग भाव असमानकालीन नहीं हुआ क्योंकि चैत्र आत्मा में दुख प्राग भाव है तो दुख प्रागभाव समानकालीन एक विंशति दुख ध्वंस वामदेव आत्मा में रहा हमारा लक्षण था असमानकालीन तो इसलिए मोक्ष का लक्षण ये वामदेव आत्मा में गया नहीं तो वामदेव अभी अमुक्त हो गया क्यों आप दुख ध्वंस का अधिकरण अन्यत्र दुख भाव का अधिकरण अन्यत्र लेते हैं इसलिए यहां कहेंगे कि सो समान अधिकरण दुख ध्वंस का समानाधिकरण दुख प्रागभाव तो दुख ध्वंस है वामा में उसी अधिकरण में अभी दुख प्राग नहीं है तो नहीं होने से जहां दुख ध्वंस है उसका समान दुख प्रागभाव भी नहीं है समान काल में नहीं है नहीं होने से ये मोक्ष का लक्षण घटेगा समान काला समान काला इसमें कोई विचार नहीं है तो आत्मा का अलग है, और का है? अलग है। हाँ। तो बामा देव आत्मा में दुख ध्वंस अभी ऐसे देवदत्त तो कहते हैं हाँ, ठीक है तो अलग अलग काल में दोनों का हो सकता है और जैसे बामा देव का आत्मा में अभी दुख ध्वंस है उनको मुक्त होने से पहले उनका आत्मा में दुख प्रागव था अगर हम कहेंगे सो समानाधिकरण दुख प्रागभाव दुख भाव विशिष्ट एक विंशति दुख इतना कहेंगे तो कहेंगे कैसे पहले से था ना तो अभी अभी नहीं है किंतु पहले वामदेव आत्मा में था तो सो समानाधिकरण अधिकरण भाव और दुख ध्वंस ही वामदेव आत्मा में है क्योंकि पहले दुख प्रागभाव था इसलिए कहते हैं कि असमानकालीन होना चाहिए पहले था तो ठीक है असमानकालीन हुआ ऐसा होने से भी मुक्त है समानकालीन नहीं होना चाहिए पहले दुख प्रागव था अभी दुख ध्वंस है असमानकालीन हुआ दोनों ऐसा होने से भी मुक्त है कि समानकालीन हो जाएगा तो मुक्त नहीं है अभी सम कालीन चै बद्ध जीव ले आ रहा है कोई भी बद्ध हो उसमें दुख रहेगा तो कोई भी चैत्र अर्थात बद्ध जीव का दृष्टांत दृष्टान कोई भी बद्ध होगा उसमें तो दुख प्रागुभाव रहेगा तो उसके साथ समानकालीन हो जाएगा वामदेव का जो दुख ध्वंस जैसे मुक्त तो नहीं होगा अच्छा आगे दिया एक सड़ सड़ सड़ दुखा च एक विंशति शरीर षड इंद्रिया षड विषयाषुद्धय सुखम दुखम चुख अनुसंग शरीर आद गौण दुखम ये सब शरीर इंद्रिय विषय बुद्धि सुख ये सब सबको दुख क्यों कह दिया कहते हैं दुख अनुसंगी है अनुसंगी अर्थात उनके साथ चलने वाले हैं तथा आत्मा वरे द्रष्ट्य श्रोतव्यो मंत्यो निधिध्या इस श्रुति से आत्मज्ञान से साधनम आत्मज्ञान का साधन हो गया निधि ध्यान मननम इसका साधन हो गया आत्मज्ञान से साधनम आगे कर्मधारय हो गया निधिध्यासन मननम आगे षष्ठी हो गया उसका साधन उसका साधन क्या होगा कहते हैं पदार्थ ज्ञानम पदार्थ ज्ञान होने से ही जाकर के वो मनोन करेगा मनोन निध्यासन करने से आगे आत्मज्ञान होगा तो कहते हैं आत्मज्ञान का साधन आत्मज्ञान का साधन है ऐसे कहाँ पता चला कहते हैं श्रुति आत्मा बारे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित ये श्रुति कहता है तो आत्मज्ञान का ये साधन हो गया श्रवण मनोन निधिया और इसका साधन हो गया पदार्थ ज्ञान तो इसलिए श्रवण मनन का साधनत्वम पदार्थ ज्ञाने संभवती तो उसको कहते हैं श्रवण निधिध्यासन मनन का साधनत्वम पदार्थ ज्ञान में संजाघीती ये धातु है घट गट घट धातु से यंग प्रत्यय हो गया यंग प्रत्यय होने से फिर यंग का लुक कर देंगे लुक करने से दु हो गया अभ्यास में आ जाएगा बटो बटो जो। जो हो गया फिर आगे अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा दीर्घो तो। तो अभ्यास होने से दीर्घ हो गया हो गया जा जा आगे घट आगे तिप तिप होने से फिर यंगो हुआ तो हलादी पीत सार्वधातुको को विकल्प से ईट होगा वो वो वीती होता है रूप रुख तो ये विकल्प से ईट हुआ ट होने से हलादी संलादीप सार्वधातुकों को विकल्प से हीट होगा हो, सम्यक सम्यक घटते हो जाएगा। पदार्थ ज्ञान में ये श्रवण मनन निदिध्यासन का साधनत्वम ये ठीक ठीक घट जाएगा और ये श्रवण मनन ये आत्मज्ञान का साधन हुआ तो इस प्रकार के <coughs> ंगलोप यंगोचि चंग अचि चि अर्थात तो अच प्रत्यय होने पर तो अच प्रत्यय च कहने से चकारात तम बिना अच प्रत्य नहीं होने पर भी यंग का लोक हो सकता है एवं च तत्व ज्ञान सती तत्व ज्ञान अर्थात पदार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान सब जो हो जाएगा तो हो जाने से तो कहते हैं शरीर और पुत्रादो आत्मत्व शिवत्व अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान से नाश शरीर में ये आत्मत्व बुद्धि होता है और पुत्र बुद्धी, बुद्धी। में शिवत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि शरीर में अहंत और पुत्र में ममत्व ये सब बुद्धि होता है ये बुद्धि जो है वो सब अभिमान रूप ये मिथ्या ज्ञान जब पदार्थ ज्ञान सब अलग अलग स्पष्ट हो गया तो फिर शरीर में अहंत बुद्धि नहीं होगा क्योंकि मैं तो आत्मा हूं शरीर तो शरीर है ये सब निश्चय हो गया निश्चय हो जाने से मिथ्या ज्ञान नहीं होगा मिथ्या ज्ञान नहीं होने से तेन दोषा भावो दोषा भाव होने से क्या होगा तेन प्रवृत्ति अनुपपत्ति शरीर को मैं मानेगा पुत्र को मेरा मानेगा तभी तो प्रवृत्ति होगा क्यों कहते मिथ्या ज्ञान हुआ हो होने से दोष उसे कामना होगा रक्षा करने का इच्छा ये सब चलेगा तो चलने से कहते हैं प्रवृति होगा तो प्रवृत्ति होने से कहते हैं आगे धर्मा धर्माधर्म होगा तो धर्मा धर्माधर्म होने से फिर चला ये जन्म अभी कहते हैं कि जब ये मिथ्या ज्ञान का नाश हो गया दोष अभाव हो गया प्रवृति अनुत्पत्ति प्रवृत्ति नहीं होगी प्रवृत्ति तो नहीं होगा ठीक है किंतु जो आपका ये प्रारब्ध कर्म है कहते हैं तत्कालीन शरीरण काय ब्यन व उसी शरीर से अथवा काय भी हो ये जो योगी लोग नाना शरीर बदल करके ये सब भोग लेते हैं भोग तत्व ज्ञान अभ्याम भोग के द्वारा प्रारब्ध कर्म और भोग चाहे एक शरीर में हो चाहे नाना शरीर में हो प्रारब्ध कर्म एक शरीर में भोग हो सकता है नाना शरीर में हो सकता है तो नाना शरीर में अगर प्रारब्ध कर्म भोग होना है तो अभी उसका कैसे मोक्ष होगा कहते हैं कायो करेगा अगर उसको प्रारब्ध कर्म के लिए नाना योनि प्राप्त होना है तो कायो कर लेगा तो फिर जल्दी हो जाएगा सब अगर नाना योनि उसको और नहीं है प्राप्त तो एक ही शरीर में प्रारब्ध भोग हो जाएगा यहाँ पंक्ति घटाना है तत्कालीन शरीर कायो व्यूहे इससे होगा भोग किसी प्रारब्ध कर्म का और तत्व ज्ञान के द्वारा संचित कर्म का ये नाश होगा आगे दे देना ना तत्व ज्ञान अभ्याम भोग तत्व ज्ञान अभ्याम प्रारब्ध कर्म नाम संचितान च ऐसे वहां एक जोड़ना पड़ेगा नहीं तो होगा कि प्रारब्ध कर्मों तो नाश हो गया संचित कर्म कहाँ जाएगा तो कहते तत्व ज्ञान से वो नाश हो जाएगा क्या प्रारब्ध कर्म आगे संचितान इस प्रकार के जोड़ लेना पड़ेगा यहाँ प्रारब्ध कर्म को उपलक्षण मान करके कहते हैं कि ये दोनों के द्वारा भोग और तत्व ज्ञान के द्वारा सारे कर्म नाश होगा तो ये दो भाग कर इसे भोग से प्रारब्ध कर्म तत्व ज्ञान से संचित कर्म नाश हो जाएगा तत्कालीन शरीर तत्व तत्व एक ही तत्व है तत्कालीन शरीर जो शरीर है अगर उसको प्रारब्ध इतना ही है की एक ही शरीर में भोग हो सकता है हो जाएगा अगर उसका प्रारब्ध है कि अभी मनुष्य बनेगा आगे देवता बनेगा आगे कुछ बनेगा ऐसे दो तीन योनि के बाद उसको फिर होगा तो, तो फिर एक शरीर में नहीं हो पाएगा सूत्र में दिया है ना स्व शुकर खरोना ब्रह्म योनि मृच्छति और और तीन है ब्रह्मत्या करने वाले उसको तो कम से कम छोनि प्राप्त होगा स्व शुकर खर उष्ट्र और दो है तो एक कर्मों का इतने देखिए तो जब ये कर्म फलो देने के लिए आएगा वो प्रारब्ध बनकर करके आएगा और इतने ये जन्म होगा होता है वो तो मतलब अत्युग्र पाप का ये दिखा ऐसी प्रकार अतिग्र पुण्य में भी होगा कभी कभी महापुरुष लोग कहते हैं ना कि हमारा इस बार काम नहीं होगा और आना पड़ेगा तो जगत मानता है ज्ञानी है किन्तु वो कहते हैं मेरे को फिर और एक बार आना पड़ेगा क्यों कहते हैं प्रारब्ध उस प्रकार के लेना पड़ेगा कायिहन अथवा तत्शरी ऋण दोनों तत्शरी ऋण कायन व भोगे न प्रारब्ध कर्म नाम नाश एक हो गया आगे तत्व ज्ञान अभ्याम दिया है भोग के साथ मिला दिया ना संस्कृत कर्म का नाश हो जाए तो भोग तत्व ज्ञानाभ्याम दोनों देने से प्रारब्ध कर्म और उसको उपलक्षण मान लेंगे इन संचित कर्म ये दोनों का ही नाश होना है तत उसे और जन्म नहीं होगा तो जन्म नहीं होने से कहते हैं कि अभी जो प्रारब्ध जितना है कहते हैं नित्य नैमित्तिक कुरो दुरीत क्षय ज्ञान च विमली क्वन अभ्यास न पाचेत अभ्यास पक्को विज्ञान कैबल्य लभते नर इत्यादि वचनात ये शायद मनोवचन है नित्यनितकैर एवं दुरीतक्षण अभ्यास ज्ञान च च विमली विमलीकुन पाचेत अभ्यास इस प्रकार के की हो जाएगा नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा दूरित पाप को प्रारब्ध को क्षय कुर क्षय दूरित, दूरित कुर्णां कुर्णां करता हुआ ए, <स्थाँगा> तो नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा दूरित क्षय करता हुआ और अभ्यास न ज्ञानम विमली कुर अभ्यास के द्वारा ज्ञान को शुद्ध करते हुए उसका पाक कर दे अर्थात तो अज्ञान का पूरा पूरा नाश कर दे अज्ञान का नाश कर देगा तो भ्रम ज्ञान नहीं होगा भ्रम ज्ञान अर्थात ये जो इधर उधर तादात्म्य करना सर ज्ञान का पाच और फिर अभ्यास पक्व विज्ञान हो गया पक्व विज्ञानम यश स पक्को विज्ञान है न रह तो पक्व विज्ञान न रह कैबल्यम अभ्यास करने से अगर पक्को विज्ञान हो गया तो फिर कैबल्यम लबते इसलिए अभ्यास करना है इत्यादि ये से हुआ नित्य नित्य नैमित्तिक रेव ज्ञानम वचनाचन हुआन ज्ञानम अभ्यास ज्ञान क्योंकि आगे और एक दे दे दिया दिया ना दो ज्ञानम चाहिए अभ्यास चा ज्ञानी फिर अभ्यास है न्ञानम च विमलिकूरबन ठीक है अभ्यास है न ज्ञानम छ विमली कूर्बन ज्ञानम कहने से उसका चौके साधार मन इस प्रकार ज्ञान को मन को निर्मल इस प्रकार की दो चौकार दे दिया और अभ्यास पक्को विज्ञान हो गया फिर ऐसा न रहो कैबल्यम अभ्यासात पक्को विज्ञान न रह कई बल्यम होते हैं तो कई बल्यों को प्राप्त करेगा इसको पाच्चेट, पाच्चेट, पाच्चेट और था था दूरी ज्ञानम ज्ञान क्योंकि आगे पक्को तो ज्ञान ही पक्को होगा ज्ञान पक्को होगा अर्थात ये जो मिथ्या ज्ञान और नहीं रहना मिथ्या ज्ञान से अहम तो ममत्व तो बुद्धि हो जाता है इत्यादि वचनाद ये वचन से और तमेव विदित्वा अति मृत्यु तम एव तम आत्मा विदित्वा जान करके मृत्युम अत्येती अति कान्वय एति के साथ मृत्यु अत्येती मृत्यु को अतिक्रमण कर जाएगा इति श्रुतेश आत्मा का ज्ञान हो गया तो मृत्यु को अतिक्रमण कर गया ये हो गया श्रुति ये तो ज्ञान मार्ग हो गया और कहते हैं सगुण उपासना काशी मरणादि तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति हेतुत्व जो सगुण उपासना करेगा वो भी तत्व के द्वारा मुक्ति लाभ करेगा ये तो क्रम मुक्ति है सगुण उपासना करेगा तो आगे क्रम मुक्ति होगा और काशी मरणादेर तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतुत्व काशी मरण से भी तत्वज्ञान होकर के ये मुक्ति हो जाएगा ये काशी मरण से तत्व ज्ञान कैसे होगा अतएव परमेश्वर काश्याम तारक उपदिशती इति सार ये मुक्ति को उपनिषद में कहा गया काशी में अगर मरेगा तो फिर वो परमात्मा वहां तारा को मंत्र देंगे काशी तो काशी शब्द का अर्थ यही शायद मुक्ति को उपनिषद में काशी शब्द का व्याख्यान आया है काशरी का मतलब धातु है काश्री काशरी दीप्तो अर्थात दीप्ति दीप्ति अर्थात प्रकाश प्रकाश अथा ज्ञान तो ज्ञान में मरण होने से मुक्त तो हो जाएगा तो नहीं। स्थान, नहीं। स्थान क्या न काशी स्थान ये ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था इसलिए जो काशी में रहेगा कहेंगे जो कैलाश में रहेगा वो चाहे न चाहे थोड़ा तो वेदांत तो वो सुन ही लेगा इसी प्रकार की जो काशी में रहेगा उसको थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा तो ठीक है कि मुक्ति को उपनिषद कहा गया नया एक लोग इसको बहुत मदद मौत, महत्व देते हैं वेदांति तो लोग उसका विरोध करते हैं मुक्तावली में खूब इसका चलता है वेदांत कहेंगे बिना ज्ञान से होगा नहीं तो कहेंगे इसीलिए देना पड़ेगा शिव जी को तो में भी आत्मा आ गया। उस ज्ञान ज्ञान। के के लिए और चाहिए। और के लिए के तो चाहिए। पदार्थ तो आप कहते हैं कि चक्र को हो जाएगा अनुन्यास अथवा चक्र को हो जाएगा तो आपका संशय ये है ना अनुन्यास होगा इन लोगों के मत में मनोनिधि मनोनिधि देशन अथवा पदार्थ ज्ञान होने के बाद आगे अर्थात तो उसी का मनोनिर्ध्यासन अर्थात अभ्यास है नाचे अर्थात जो उसको पदार्थ ज्ञान होगा अभी अर्थात तो वो पक्को नहीं हुआ है फिर मनोनिर्ध्यासन करेगा ये अभ्यास है अर्थात इसी को और, और विचार करेगा और विचार करेगा अभ्यास का क्या अर्थ है उसी को और विचार करेगा और विचार करेगा फिर वो पक्व हो जाएगा यही मनोनिद्यासन है क्यों क्या वेदांत थोड़ी क्या वेद वाक्य थोड़ी केवल वेदांतियों के लिए है तो सबके लिए वो लोग भी कहते हैं ना हम भी अभ्यास के द्वारा पक्को करेंगे हाँ ये लोग कहते हैं क्यूँकी वेद वाक्य तो वही कहते हैं ना तो आत्मा भारे द्रष्टव्य अन्य चीज के लिए मनोनिद नहीं है पदार्थ ज्ञान तो हुआ होने के बाद आगे उसमें पक्को करना है नित्य कर्म करते अभी न तो करना है तो होने से तो अभी वो नहीं हो रहा इसलिए कहते हैं कायो भी इत्यादि करिए जिसका प्रतिबंधक होगा उसका ये ज्ञान नहीं होगा इस प्रकार की सबको लगेगा अच्छा इति सारम, इसलिए काशी में मृत्यु होने से ये है। कहीं कहीं ज्ञानी लोग भी काशी में शरीर त्याग करने के लिए जाते हैं, वो तो अर्थात तो शास्त्र को प्रमाण करने के लिए जैसे भीष्म जी क्या बात आया इस प्रकार अच्छा आगे चक्र सिंहो ज सिंह मिदं पदकृत्युभम चक्र चंद्र सिंह ही पदकृत्युभम परोपकार करणम माधवो वीक्षता परोपकार चंद्रज सिंह ही ए, परोपकार करण शुभम पदकृत्यकम चक्रे माधव इदम भीक्षता चंद्रज सिंह इनका नाम बुद्ध सिंह था कोई कहते हैं चंद्रज सिंह हो सकता है तो चंद्रज सिंह परोपकार कर्णम इदम शुभम परोपकार का कर्ण है ये ग्रंथ शुभम मंगलकार पदकृत्यम ये जो पदकृत्य चक्रे चक्रे किए चक्रे आत्मनि पद कहते हैं अर्थात कहते हैं कि तो हम अपने लिए किए किंतु परोपकार का कारण भी है और माधवो इदम माधवो अर्था माया माया याधव अच्छा परमात्मा को तो इसको जाने देखे इस श्रीमत तत्र त्रवत गुरुदत्त सिंह शिष्य श्री चंद्रज सिंह तत्र पदकृत समाप्त श्रीमद त्रवद संबोधन होता है ना न भा प्रथम तो समय भवत में कहते हैं आगे इति श्री महामहोपाध्याय अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह चाहिए अच्छा तो अभी समाप्त होने का खाली समाप्त होगा आगे न्यायवेदन देखेंगे शुरू से